कोई तो सह अपनी पत्नी के सह उनकी ऐसी शोभा हो रही थी उस विमान में बैठे हुए जैसे नक्षत्र मंडलों में फिरे हुए चंद्रमा की जैसी शोभा होती तो उस विमान में बैठ करके मेरो थनबत, मेरु करीश में सिद्ध ही स्तुता धनवत पर्वत के पंदरावा में इधर उधर घूम रहे हैं मेरू पर्वत पर भ्रमण कर रहे हैं घनदत् कुेर के समान पूरा कर रहे थे भ्रमण कर रहे थे देवताओं के बड़े बड़े बगीचे बही श्रमभक्त सुरसन नंदन पुष्पभद्रत चैत्र ये देवताओं के बगीचों के नाम हैं उनमें समझ जाकर के उन्होंने भ्रमण किया उसको अपनी पत्नी को दिखाया जब देखते थे देख, कि हमारे विमान के आगे कोई विमान जा रहा है तो तत्काल संकल्प करते कि इन सब विमानों से आगे हमारा विमान हो जाए तो सब विमान पीछे रह जाते उनका आगे झूठ जाता को सब को सब भगवान पिछड़ जाते कामर विमान था एवं पत्नी भूगोलम सर्वम दर्शित अपनी पत्नी के लिए इस तरह भूगोल को का सारा दर्शन कराया और फिर अपने आश्रम में आ गए नौ कन्याएं उनको उत्पन्न हुई सब कन्याएं बड़ी सुंदर थी एक दिन बस फिर अपना दंड कमंडल जो रख रखा था पहले से उसको संभालने लगेगी चलिए हमारी जब संतान हो जाएगी अब तो नौ कन्याएं हो गई अब चलना चाहिए तो अपना दंड और कमंडल जो था उसे सुधार रहे थे उसे देख रहे थे देवभूति की दृष्टि पर गई ये देख करके तो वो बड़ी प्रेरित हो और कहा हेम ने यत यश्रुतम तत् सम्पा भगवान आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो तो आपकी पूरी हो गई पर मैं तो आपकी शरण में हूं मुझे तो अवदान दीजिए आप जब संन्यास लेकर के वन में चले जाएंगे तो मेरे शोक को निवृत्त करने के लिए कोई ब्रह्मवेत्ता पुत्र भी तो होना चाहिए ये उसके जब प्रार्थना सुनू बोले हे राजपुत्री तम खेदम महाकाश देवी तुम खेदो तुम्हारे गर्व से भगवान स्वयं प्रगट होने वाले तुम यम नियमों का पालन करो पर वो देवभूति जो है इस इच्छा से वह यम नियमों का पालन करने लगी और फिर कुछ समय जाने के बाद भगवान स्वयं ही देवभूति के गर्भ से ऐसे प्रकट हुए जैसे काष्ठ से एक अग्नि प्रकट हो जाती है बोलिए श्रीकृष्ण न भगवान आकाश में बाजू बजने लगे गंधर्वों ने गाना गाया अक्षराएं नृत्य करने लगी ब्रह्मा जी ने आकर कहा देवी तुम धन्य हो, तुम्हारे गर्व से साक्षात भगवान ही कपिल के रूप में प्रकट हुए ये तुम्हारे हृदय की ग्रंथि को छेदन करने वाले कपिल कपिलित नाम प्राप्त थी इनका नाम होगा कपिल ब्रह्मा जी ऐसा कहकर के अपने सत्य लोग को तो चले गए कर्दम महर्षि बोले भगवान को के सामने हाथ जोड़ करके महाराज ये देवता लोग तो बहुत उपासना करते हैं तब प्रसन्न होते हैं इस संसार में देवता प्रवताल प्रसिद्धन की परंतु आपने आप तो थोड़ी ही दिन में हमारी लभता के ऊपर विचार न करके अपने वचनों को सत्य करने के लिए आप हमारे स्वयं घर में ही प्रकट हो जाए तब चतुर्भुजादि रूपाणी तथा मनुष्य आदि रूपाणी या निवशंत है को जैसे जैसे रुचकर कर आपके शुरू होते हैं वैसे ही आप रूप धारण कर लेते हैं भगवान बोले हे मुने गर्दन महर्षि ये मुने नया कुट्यम हमने जो तुमसे कहा था जो प्रतिज्ञा दी थी उसको सख्त करने के लिए हम हमने आपके घर में कपिल रूप से अवतार ग्रहण किया है हमारा ये जो अवतार है ये तत्वों की संख्या करने के लिए है बहुत दिन से ये ज्ञान मार्ग नष्ट हो चुका उसको उवृत्त करने के लिए हमारा अवतार था से मया अनुद्यास्तम यथेक्ष अब हम आपको आदेश देते हैं कि आप यथे संन्यास लेकर के चले जाओ पर अब मेरा भजन मोक्ष के लिए करना मोक्षार्थन मान भज अहम मात्रे विज्ञान व्यतरिश्य मैं माता को आत्मज्ञान का उपदेश करूंगा जिससे ये संसार सागर से पार हो जाएगी जब कपिल भगवान ने ऐसा कहा ना तो उसी समय कर्दम महर्षि प्रसन्न होकर के और भगवान की प्रदक्षिणा करके और संन्यास ले करके और वन को चले गए दे। अब देखो जिनके घर में देवभूति जैसे पत्नी आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी और स्वयं भगवान जिनके घर में अवतार लेकर के विराजमान है ऐसे घर से भी विरक्त होकर के वन को जा रहे हैं ऐसे घर को छोड़ना चाहिए तो जानते थे भाई घरगृहस्था कुछ इनको तो कचपच रहती है ही यहां से जाने नहीं थी मीनाम निसंग निस्संग मणि दशरथ निर्हकार रहित होकर के निर्द होकर के और परमात्मा ने मन लगाकर के भ्रमण करने लगे सर्वभूतेष् स्थितम भगवंतम पशाने संपूर्ण प्राणियों में स्थित जो सच्चिदानंद परमात्मा है उनका दर्शन करते हुए वो भ्रमण करते थे और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया और कालेन भगवत गति प्राप्त समय आने पर अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़कर के और सदा के लिए मुक्त हो गए बोलिए श्रीकृष्ण न भगवान इसके अनंतर देवभति जो है एक दिन उन्होंने उनको यह निश्चय हो गया कि स्वयं भगवान ही मेरे यहां कपिल के रूप में आए हैं ये ब्रह्मा के वचनों को स्मरण करके देवभूति एक दिन बोली हे भगवान हे घुमन मैं विषयाभिलाषे में शांत मैं तो जो है इन विषयों विषय भोगों से रूप गई क्यों के इंद्रियों के बारह विषयों को भोगना दुगन, जो क्या रहा है ये तो घोर अंधकार है मैं घोर अंधकार में पड़ी तस् तमसा पारण पारकुपण तुम्हें वह चक्षुद मैया तो हे देव हम इत देहे यो मोह तम दूर ही कर आप अब ऐसी कृपा करो ये शरीर में जो मैं और मेरापन जो है ये अज्ञान के कारण ही तो है इसको कृपा करके दूर कीजिए शरीर में कभी तो होता है हम कि हम बैठे हैं हम चल रहे हैं हम लेट रहे हैं उस समय का शरीर को आम शब्द से हम कहते हैं और कभी कहते हैं इस शरीर में बड़ी पीड़ा है कभी उस शरीर को मेरा कहते हैं कभी मैं कहते हैं कि शरीर में और मैं और मेरापन जो है ये अज्ञान के कारण है इसको आप कृपा करके दूर कीजिए प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैं आपकी शरण में आई हूं इस प्रकार भगवान की से प्रार्थना की भगवान बोलेट माता और देख ये आध्यात्मिक तो योग आध्यात्म का पुंसान मतो निश्चेय साहब में अत्यंत उद्रचरिय तो दुखस् सुखस्थे ये अध्यात्म योग जो है ये मनुष्य के कल्याण का हेतु है आप इसको समझा और चेता थलवश बंधाए मुक्त चाकमु मतम गुणेश सप्तम बंधाए रतन बांश मुक्त भगवान कहते हैं माता जी ये संक्षेप में हम आपको बताते हैं कि ये मन ही मनुष्य के बंध और मुक्त का कारण है ये विषयों में लगा हुआ जो मन है ये बंधन का हेतु है और ये इनसे विरक्त हुआ जो मन है बस यही मुक्ति का हेतु है गुणेश सप्तम बंधाए और औरत मुक्त ये विषयों से अगर विरक्त हो जाए तो बस मुक्त हो गया जी तो ये परम ची विषयों से कहां ऊपर है उसको बहिराग्य कहां पहुंचता है एक महात्मा कहा करते कि सब चीज दुर्लभ है ये संसार से बहिराग्य होना ही सबसे कठिन संसार के पदार्थों से अरुचि हो जाना ये कठिन कहते हैं त्यागी तो मिल जाते हैं संसार के किसी कारण से घर छोड़ आए, किसी वस्तु को त्याग दिया पर और विरक्त मिलना कठिन होता है त्याग और बैरार में अंतर बताया जाते हैं क्या अंतर है उसको इस तरह से समझो। कि जैसे एकादशी के दिन हम अन्न का त्याग तो कर देते हैं आज अन्न नहीं खाना है एकादशी है पर अन्न से बहिराज थोड़ा ही है दूसरे दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं कि कल ये बनेगा ये होगा ये खाएगा तो जैसे एक को अन्न का अन्न का त्याग होता है उससे बहिराज नहीं होता है और ज्वर में उससे बहिराज हो जाता है अन्न से अरुचि हो जाती है तो इसलिए <coughs> संसार के विषयों से अड़ची होना ही बड़ा कठिन एक महात्मा कहा कहते थे, थे अरे तन की भूख तनिक है शरीर की कितनी भूख है दो रोटी खाई एक रोटी खाई दो थोड़ा दाल भात खाया पेट भर गए तन की भूख तनिक है मन की भूख महान अरे मन की भूख तो मन की भूख मिटाए न जो चाहत तनिक तन की शरीर की भूख जो है ये तो मिट जाती है पर यह मन की भूख नहीं मिटती इसको मिटाओ यही कल्याण का साधन है जब यह मन काम क्रोधारि दोषों से रहत होता है तभी शुद्ध मन होता अखिलात्मा परमात्मा में भक्ति के बिना और कोई साधन नहीं भगवान की भक्ति ही अंत को पवित्र करने का साधन ये वैसे तो संग जो है आसक्ति जो है का पर तो ये साधु और संतों में की जाए आसक्ति तो मोक्ष का हेतु है प्रसंग मजरम पासो महात्म कवयु विधु शैब साधु सुकृतो मोक्ष द्वार ये प्रसंग संग जो है आसक्ति ये बंधन का हेतु है परंतु ये आसक्ति संतव महात्माओं में हो जाए तो ये मोक्ष का हेतु है ऐसी महात्मा हो महात्माओं का लक्षण बताते हैं तिथि क्षव कार्मिका सुहृद सर्वदेना अजातशत्र वक्षता साधव साधुभूषण साधु साद वो होते हैं जो तितिक्षु होते हैं सैन्यशील होते हैं तंगे सहलें गर्मी सहलें मान सहलें अपमान सहलें सहले, वो तिथिक्षु होता है तिथिक्षवा और कारणिक होते हैं दयालु होते हैं संपूर्ण प्राणियों के हितेशी होते हैं और शत्रु तो कोई उनका उत्पन्न होता ही नहीं क्योंकि वो शत्रुता किसी भी मानते ही वो शांत होते हैं वो साधवा साधभूषण ऐसे भूषाभूत साधु और मेरे में वो अनंत भक्त मेरे अनंत भक्त होते हैं मेरे लिए वो सब कुछ त्याग देते हैं मत करते त्यक्त करमानस त्यक्त स्वजन बांधवा मेरी भक्ति के लिए मेरी प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं स्वजन बंधु बांधवों का भी त्याग कर देते हैं और मेरे मत संबंधी कथा श्रवण करते हैं उनको किसी प्रकार के संताप नहीं सताते कहे थे, थे साधवशार्थी सर्वसंग विवर्जिता ऐसे जो साधु हैं वो संपूर्ण आसक्ति से रहते होते हैं संघस्ते सत प्रार्था ऐसे संतों में प्रेम करना चाहिए संग दोष हराहे थे जो कुसंग से तुमने दोष भी आए हैं ऐसे संतों के पास बैठने से वो दोष निवृत्त हो गए एक बार बारे कमरे में बैठे थे कुछ सत्संगी लोग चर्चा करते जा रहे थे वो क्या चर्चा कर रहे हैं कि भाई देखो जीवों में दोष होते हैं दो तरह एक तो हमारे हमको दोष जन्म से ही प्राप्त हैं ये काम क्रोधा के जो ये जन्म से ही जीव के साथ में आते हैं और कुछ दोष ऐसे हैं कि हम यही सीख लेते शराब पीना सीख लिया बीड़ी पीना सीख लिया बांध पीना सीख लिया अपीम खाना सीख लिया तो यही ये तो दोष हमें यही आए हैं ये जन्म से तो नहीं थे तो अभी अभी जो लाइन ये दोष जो दो इसी जन्म में हमारे पीछे लगे हैं उनको तो नहीं अभी हमको छोड़ने का अधिकार है सब पुरुषों के पास बैठ करके उनको छोड़ दो और महात्माओं का स्वभाव होता है कि वो संग दोष हरा रहते वो संघ से जो हमने दोष आए हैं उनको अपहरण कर लेते हैं महात्मा संतों के पास जाने लगोगे पूछेंगे अरे तू सिगरेट तो नहीं पीता महाराज पीता तू अरे छोड़ दे या रखा है और वो किसी के कहने से नहीं छोड़ता संत के कहने से छोड़ देता अरे तू शराब का तो नहीं पूछा तू तो नहीं था तो वो संघ से कुसंग से प्राप्त हुए में दोष हैं उनको महात्मा अपहरण कर लेते सुन लेते संघ दोष हराए थे एक बार एक लड़का सिकरेट पी रहा है मन की तुझे मालिक की तरफ से मिलती है या अपनी तरफ से मालिक की तरफ से तो नहीं मिलती साहब अपने पैसे से पीता अरे मैं थोड़ी सी तुझे वेतन मिलता है तू सिपरेट पीता छोड़ दे महाराज इसे छोड़ने चाहे रोटी मेरे को नहीं मिले एक दिन पर इसे नहीं छोड़ हमने तू नेपाल का था मैं जन्मभूमि छोड़ दी अपने माता पिता छोड़ दिए और ये सिकरेट क्या कीजिए भाई तू नहीं छोड़ सकता है तो आत्मा कितना निर्भर हो जाता है अंतकरण में अंत कर कितना निर्भर हो जाता है वो कहता है जिसने अपना जन्मभूमि छोड़ दी माता पिता को छोड़ दिया विदेश में जाके नौकरी कर रहा है और उन्होंने जो जिसमें घास फूस भरा हुआ है गंदी चीज उसे नहीं छोड़ सकता सिगरेट तो ये किसी को तो वैसे कहते हैं तो एक बार एक पंडित हमको सुना रहा कि महाराज मैं गाड़ी में जा रहा रेल में बैठा तो प्रातः काल हुआ तो मैं तो बैठ करके अपना भगवान का ध्यान करने लगा पास करने लगा और एक मेरे पास ही बैठे थे महाशाय जी में सिगरेट निकालकर पक्क पीने लगे हमने कहा ये क्या करते हो भाई हम तो भगवान का भजन कर रहे हैं कि पंडित जी चट्टी नहीं होगी अगर नहीं पिए तो बोले हम चुप हो गए कि भाई चट्टी नहीं होगी तो ऐसे पीने पीते कट्टी नहीं और फिर चट्टी होकर के आ रहे थोड़ी देर के बाद फिर भी लगा अब जो चट्टी से हुआ है अब तो क्यों पी रहा है तो पंडित जी से भूख लगेगी फिर पीने लगा और थोड़ी देर के बाद जो है फिर स्टेशन पर उसने साग पूरी खा ली और फिर पीने लगा या फिर पी रहा है तो पंडित जी भोग पचाएगा क्या तो सारा टी करेगी चट्टी भी साफ इससे होगी भोजन भी पचेगा भूख भी लगेगी सब तो काम तो से तो तात्पर्य है कि ये कुसंग से ये दोष आ जाते हैं वो संतों के पास ही छूट सकते हैं संग दोष हराए थे सताम प्रसंगान नम वीर संविधु भगवंत कर्ण रहायनाथ कथा संतों के पास जाने से भगवान को मिलती है भगवान की महिमा सुनने को मिलती है जो कानों को भी सुनने को अच्छी लगती है और उसको सुनने से भगवान के चरणों में रति और प्रीति भक्ति उत्पन्न हो जाती है भक्ति जब आ जाती है तो बैरात भी साथ में आ जाता है इंद्रिया दृष्टस्वता इंद्रियों के विषय जो देखे और सुने हैं उनसे विरक्त हो जाता है वो प्राणी वृत क्या है इसलिए मैया ये मन ही जो है बंधन और मोक्ष का ऋतु है जे भूजी कहने लगे कि हे भगवान आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है? आप अपनी भक्ति का स्वरूप तो बताओ तो देवा गुणलिंगाण आनुशरक कर्मण सत्न मनसो गतिभावी किला अनित्ता भागवती पत्नी सिद्धे गरीयसी जगह त्या कोषंण मन दो कि भैया एक दिट भक्ति का लक्षण यह है पर हम सर्वेन्द्रिया नाम यादृति साधक भगवान की ओर संपूर्ण इंद्रियों इंद्रियां भगवान की सेवा में लग रखान जिह से हम भगवान का नाम लें नेत्रों से भगवान का दर्शन करें हाथों से भगवान की सेवा करें चित्त से भगवान का ध्यान करें बात ये भक्ति हो गई ये जैसे हम जो कुछ कहते हैं में उसको भस्म कर देती है ऐसे भगवान की भक्ति लिंग शरीर का भी है लिंग शरीर ज्ञान स्वराम माता के घर हमें जो ज्ञान का उसकी है इसलिए रोटा ही होता है आनंद निंदा से किसी ऊंचा मार गो बैठा हो जिसने रुका था रोलता ज्ञाने बटे रोग थी माता के गर्भ में जो उसे बोझता वो बोझ वो ज्ञान विस्मित हो गया इसलिए रोका गाव कर एक व्यक्ति बुला के एक और औरों के बच्चे तो राय भाव करते हैं बनने तो का बालक तो राय भाव नहीं करता वो कहता क्या गाव क्या बात का अब जो है वो बचपन के दुखे हैं उनको भोगता है वो कंदुओं भी असमर्था कंदुओं से बच्चन काटता है बच्चे को तो अपने खुजला भी नहीं सकता उसके लिए <laughs> अपने आप हर वक्त नहीं दे सकता पहले इसलिए मतपूर्ण मष्का दयास्त खुदं उसको पाठ कर पांच वर्ष का चार वर्ष का जब होता है तो उसकी अनेक इच्छाएं हो जाती हैं ऐसी ऐसी वस्तु मांगने लगता है तो उसके माता पिता उसे नहीं दे सकते ऊट देखा जाएगा तो हम कैसे लेंगे उनको कहां से देंगे हार्टी को देखा होगा कैसे चलिए वो समझता ही नहीं है ऐसी ऐसी इच्छाएं करने लगता है। और फिर बड़ा होकर के वही काम करता है कि जो फिर जिससे माया के बंधन में बंद करके फिर संसार के चक्कर में जा इसलिए देहां कर्म करो तो ये कर्मना बद्धू देहर पुनः पुनर्संग जाती है इसलिए हे माता ये संसार के विषयों का संग नहीं करना चाहिए स्त्री के संग से कैसे मोह होता है और के संग से नहीं होता स्त्री को रह ये नहीं माया है भगवान नारायण के ऋषि को छोड़कर के और फौन -फौन। कौन समान ऐसा कौन होगा जो इससे को प्राप्त होगा कलम में प्रश्न आ है स्त्री में आ जाए लोग या करोड़ पराक्रां का अंत को विजन बना जो ये अपने संकेत मात्र से बड़े बड़े वीरों को भी अपना दास बना देती है ये इस जो शेष काम है स्त्री को चाहिए वो पुरुष का संग करे पुरुष को चाहिए वो स्त्री के संग से वर्जित रहे ये जीव पहले पहले जन्म में स्वयं गुणा का पहले पुरुष ही तो अंत में स्त्री का, का ध्यान करके शरीर का त्याग किया तो स्त्री बनिए जीवा गुर जन स्वयं समान अंत स्त्री ज्ञानी ने स्त्री संप्राप्त मरने के समय स्त्री का चिंतन करके शरीर छोड़ा तो स्त्री बने मरने के समय जैसा जिस ज्ञान करता है वैसे ही ज्ञान लिया भगवान कहते तो हैं हे माता नरना क्रास मरने से करना नहीं चाहिए मरने से डर मर जीवन दैनिन्द दे कार्य डर थे क्यों कितनी बार मर चुके हैं कितनी बार